बुद्ध पुरुषों ने यह कहा है फरीदा जोते मारन मुखिया तिन्हा न मारे घुम जो तुझे मारे उन्हें घूम के जवाब मत देना उन्हें मारना मत क्यों क्योंकि वो तुझे मार ही रहे हैं इसलिए कि तूने किसी जाने अनजाने क्षण में उन्हें कभी मारा होगा इस जन्म में किसी और जन्म में कथा लंबी है हम यहां नए नहीं हम पहली दफा यहां नहीं बहुत बार यहां रहे जिनसे हम संबंधित हैं उनसे हमने बहुत तरह के संबंध बनाए और मिटाए उनको कभी तूने मारा होगा बुद्ध बैठे हैं एक शिलाखंड के पास और देवदत्त ने उनके चचेरे भाई ने उन्हें मारने की व्यवस्था की उसको बड़ी पीड़ा थी वो सोचता था मैं खुद बुद्ध पुरुष हूं और उसे बड़ी अड़चन थी क्योंकि वो बड़ा चचेरा भाई था बुद्ध से उम्र ज्यादा थी और ये बुद्ध अचानक गुरु हो गया हमारे देखते देखते गुरु हो गए और इसको क्या पता है जो हमको पता नहीं और वो पंडित था और अगर दोनों परीक्षा देते तो शायद बुद्ध हारते और वो जीतता शास्त्र का उसे ज्ञान था बुद्ध का शास्त्र का ज्ञान ना के बराबर है अपना ज्ञान परम है शास्त्र का ज्ञान कुछ खास नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं जिसके पास हीरे हैं वो कंकड़ पत्थर क्यों इकट्ठे करे लेकिन देवदत्त को बड़ा शास्त्रीय ज्ञान था वो चाहता था बुद्ध को मिटा दे तो वो एक छत्र गुरु हो जाए उसके भी कुछ शिष्य मिल गए थे उसको दुनिया में इतने मूढ़ हैं कि मूढ़ से मूढ़ आदमी को भी शिष्य मिल जाते हैं इसलिए उसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है कुछ बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं शिष्य पाने को सच तो यह है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो शिष्य मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शिष्य को भी तुम्हारी तरफ यात्रा करनी पड़ेगी अगर तुम मूड़ हो तुम उनके साथ ही खड़े हो कहीं यात्रा नहीं करनी अगर तुम मूड़ हो तो मूल शिष्यों से तुम्हारा ठीक संबंध बैठ जाएगा क्योंकि तुम्हारे कृत्यों में और उनकी समझ में तालमेल होगा देवदत्त को भी शिष्य मिल गए थे उसने आके एक पत्थर ऊपर से सरका दिया पहाड़ से बड़ी चट्टान थी करीब करीब बुद्ध के करीब से पत्थर गुजर गया दो इंच और इस तरफ की बुद्ध समाप्त हो जाते शिष्यों ने बुद्ध के कहा अब ये जरा आती हो गई अब कुछ करना पड़ेगा बुद्ध ने कहा चुप करने की बात ही मत सोच पहले मैंने किया था उसका फल भोग रहा हूं अब और आगे करने का हिसाब मत रखो नहीं फिर आना पड़ेगा ये निपटारा हुआ मेरा मन हल्का हुआ कभी मैंने इस देवदत्त को बहुत दुख दिया था ये तो सिर्फ हिसाब किताब पूरा हो रहा है बुद्ध ना मरे तो उसने एक पागल हाथी बुद्ध के खिलाफ छोड़ दिया वो पागल हाथी बिल्कुल पागल था उसको बस में करना मुश्किल था वृक्षों को उखाड़ के फेंक देता लोगों को कुचल डालता उसको छोड़ दिया लेकिन वो पागल हाथी बुद्ध के सामने आके झुक के खड़ा हो गया बुद्ध के शिष्य ने कहा तो बड़ा चमत्कार है बुद्ध ने का कुछ चमत्कार नहीं इस हाथी के साथ कभी मैंने भला किया था किन्हीं अतीत जन्मों की बात यह भी चुपतारा हो गया क्योंकि बुरा भी बांधता है भला भी बांधता है जब तक इस हाथी से लेन देन पूरा ना हो जाता तब तक भी मुझे रहना पड़ता है इस जिंदगी में सबसे निपटारा कर लेना है ताकि फिर आने की कोई जरूरत न रह जाए फरीदा जोते मारन मुखिया हा ना मारे घुम लौट के मत मारना क्योंकि पहले ही तूने मारा है उसका ही तो ये बदला है लोग तुझे मारे तो बदले में मत मार तू उनके कदमों को चूम के अपने घर चला जा तू उन्हें धन्यवाद दे हिसाब किताब पूरा हो गया अब तुम भी मुक्त मैं भी मुक्त तू चूमकर उनके पैरों को अपने घर चला जा हिसाब किताब को समाप्त करते वक्त बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से समाप्त कर दे क्योंकि जरा भी तूने प्रतिक्रिया की तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है यह बड़ा गहरा गणित है जीवन के शास्त्र का गणित है अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है तुमने दिया होगा अब चुपचाप निपटारा कर लो अब नई श्रृंखला मत बनाओ उसे धन्यवाद दो कि निपटारा हो गया हमने तेरे साथ किया तूने हमारे साथ किया बात पूरी हो गई अब हम विदा हो सकते हैं अब हमारे बीच कोई धागा नहीं बंधा हुआ है फरीद जब तेरे कमाने के दिन थे तब तो तू दुनिया के रंग में रंगा हुआ था मौत की नींव लेकिन मजबूत है खेप के भरते ही वो लादनहार लेकर चल देगा फरीदा जातव खट्टन बेल जब तू जवान था युवा था सख्ती से भरा था जब तेरे कमाने के दिन थे कौन सी कमाई परमात्मा को कमाने की कमाई परमात्मा को कमाने के जब तेरे दिन थे वो तो तूने दुनिया के रंग में गंवा दिए अब बहुत थोड़े पल बचे हैं अब इनको लड़ने झगड़ने में मत उलझा अब कोई गाली देता है इसके कारण तू अपनी प्रार्थना में बाधा मत डाल इसके कारण तू प्रार्थना को व्यथित मत होने दे अब कोई पत्थर मारता है इस कारण तू अपनी आत्मा को डुबाने में मत लग जा बातों में उलझने का समय ना रहा जब दिन थे समय था शक्ति थी तब तो तू दुनिया के रंग में रंगा रहा अब तो विदाई का वक्त आ गया मौत मजबूत है वो करीब आ रही खेप के भरते ही वो लादनहार लेके चल देगा खेप भरने के करीब है किसी भी क्षण यात्रा शुरू हो जाएगी अब वक्त नहीं है कि गालियों के जवाब गालियों से दिए जाएं, कांटों के जवाब कांटों से दिए जाएं, ईटों के जवाब पत्थरों से दिए जाएं। अब वक्त नहीं है अब मौत करीब आ ऐसे तो जिंदगी राग रंग में बिता दी परमात्मा को न कमा पाया अब इन आखिरी क्षणों को व्यर्थ के लेन के उलझाव में मतलब है कोई गाली दे कोई मारे तो पैर चूम के अपने घर आ जा फरीदा जातु खट्टन बेल ता रता दुनी सिंह तब तो सारी दुनिया में रथ रहा उलझा रहा मर्ग सवाई नहीं अब मौत करीब आती है मौत बड़ी मजबूत है उससे बचने का उपाय नहीं जहा भरियां ताँ लदिया और जब लदना पूरा हो जाएगा मौत की नाव भर जाएगी यात्रा शुरू हो जाएगी देख फरीदा जूथिया दाढ़ी हो भूर फरीद देख तो जरा ये क्या हुआ तेरी दाढ़ी सफेद हो गई अगौह नेड़ा आइया पीछा रहिया दूर आगा नजदीक आ गया पीछा बहुत पीछे छूट गया जन्म तो बहुत पीछे छूट गया मौत करीब आ गई देख फरीदा क्या हुआ तेरी दाढ़ी सफेद हो गई फल पक गए जीवन पूरा होने के करीब आ गया अब समय नहीं है छोटी छोटी बातों में उलझाव करने का अब गालियों के उत्तर देने का मौका नहीं न घूम कर मारने की सुविधा है वो सब हो गया अब तू जाग देख फरीदा जूथिया दाढ़ी हुई भूर अगु नेड़ा आइया पीछा रहिया दूर फरीद देख तो जरा ये क्या हुआ शक्कर भी विस हो गई अपने स्वामी को छोड़कर अब मैं और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊँ देख फरीदा जूतिया शक्कर हुई विस साई बाझण आपने वेदणू कहिए किस जिस जिसको भी अमृत समझा जीवन में वो सब बिस हो गया जहां जहां मिठास पाई वहां वहां जहर हो गया जिन जिन को सुख जाना वहां वहां दुख के सिवाय कुछ भी ना मिला जहां स्वर्ग समझ के दरवाजे खटखटाए वहां नरक पाया देख फरीदा यह क्या हुआ शक्कर भी बिस हो गई अब अपने स्वामी को छोड़कर और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊ यहां तो कोई दुखड़े को समझेगा भी नहीं यहां तो किससे कहना यहां तो अंधों से प्रकाश की चर्चा हो जाएगी यहां तो मैं दुखड़ा रोंगा तो लोग हंसेंगे कि पागल हुआ है यहां तो लोग कहेंगे खाओ पियो मौज करो यही तो जीवन और परमात्मा कहां है किस दुख के लिए रो रहे हो किस सुख की बात कर रहे हो किस शांति की यात्रा पर चले हो यहां कोई तीर्थ नहीं है चार दिन की जिंदगी है जितनी जल्दी भोग लो जितना ज्यादा भोग लो उतना उचित है ये सपनों की बातें मत करो फरी जैसे लोग सदा ही संसारिकों को पागल मालूम पड़े स्वाभाविक भी है कि वो जिस सुख की बात करते हैं उसका हमें कोई स्वाद नहीं वो जिसको दुख कहते हैं उसको ही हम सुख मान के अभी जी रहे हैं जब हमें होश आएगा तब शायद हमको भी समझ में आए लेकिन तब तुम भी पागल की हालत में हो जाओगे अपनों को भी समझाओगे वो भी ना सुनेंगे बाप बेटे को समझाता है कुछ सार नहीं है इन बातों में लेकिन बेटा समझ नहीं पाता क्योंकि बेटे को भी जब अनुभव होगा तब तभी समझ आएगी बल्कि बेटा मन में ये सोचता है खुद तो खूब भोग कर बैठ गए अब दूसरों को समझा रहे हो कि सार नहीं बाप को भी इसके बाप ने समझाया था कि कुछ सार नहीं ये भी ऐसे ही बेरोखे मन से सुना था जवानों को बूढ़ों की शिक्षा ठीक नहीं मालूम पड़ती ठीक तो दूर अरुचिकर मालूम पड़ती अरुचिकर भी दूर बड़ी अपमानजनक मालूम पड़ती जवान बूढ़ों से बात नहीं करना चाहते क्योंकि जवानी की भाषा और आंखों में इंद्रधनुष समाए, है मन में बड़े सपने और रूह रूह पागल है वासना से और तुम परमात्मा की बात करो प्रार्थना की बात करो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात करो जस्ती नहीं अभी दुनिया से मन भरा कहाँ तो फरीद कहता है जो हालत हमारी हो गई वो ये है कि जीवन तो ऐसे ही गंवा दिया ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई मरने का वक्त करीब आ गया कब लदाई पूरी हो जाएगी लादनहार चल पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता किसी भी क्षण ये घटना घट गट सकती एक बात निश्चित वो मौत है जीवन में सब अनिश्चित है मृत्यु के अतिरिक्त और सब हो भी न भी हो मगर मौत तो होगी अब ऐसी घड़े में देख फरीदा जूथिया सक्कर साईं हो आपने वेदनू कहिए किस ये वेदना किससे कहें सिवाय अपने स्वामी के वही समझ सकेगा जब तुम्हारे जीवन में समझ आती है तो सिवाय परमात्मा को छोड़कर और किसी से बात करने में अर्थ नहीं रह जाता प्रार्थना का यही अर्थ है तुम अपने परमात्मा से बात करते हो वो समझेगा अगर वो न समझेगा तो फिर तो कोई भी न समझेगा भक्त जब भगवान के सामने बैठता है तब वो अपनी सब बातें हृदय खोल के कहता है तब वो दुख रोता है उसका जो बीत गया पछताता है उस सब के लिए जो जा चुका उस सब की बात करता है जो आ रहा है वो अपने जीवन के सपनों की बात कहता है जो झूठे सिद्ध हुए और उन सत्यों की बात कहता है जिनकी झलक अब मिलनी शुरू हुई परमात्मा के अतिरिक्त ये बातें किसी से कही नहीं जा सकती धन्यभागी हैं वे लोग जिन्हें कोई गुरु मिल जाए गुरु का अर्थ है मनुष्य के रूप में परमात्मा वो मनुष्य भी है वो तुम्हारी भूलों तुम्हारे दुख को भी समझ पाएगा और वो परमात्मा भी है वो तुम्हारे दुख और भूलों को केवल समझ ही ना पाएगा केवल तुमसे सहानुभूति ही ना कर पाएगा बल्कि तुम्हें मार्गदर्शन भी दे सकेगा लेकिन अगर गुरु न मिले जो कि आसान नहीं क्योंकि सौ गुरुओं के द्वार खटखटाओगे निन्यानबे गलत सिद्ध होंगे बिल्कुल स्वाभाविक है संसार में जहाँ असली सिक्के होते हैं खोटे सिक्के भी चलते हैं और खोटा ज्यादा चलता है तुम्हारे खीसे में भी अगर एक असली सिक्का हो और एक खोटा तो तुम पहले खोटे को चलाने की कोशिश करते हो। असली तो कभी भी चल जाएगा इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं खोटे सिक्कों को चलने की बड़ी धुन होती है वो पहले चलते असली तो तिजोड़ी में छिप जाते नकली बाजार में चले जाते वही हालत सभी असली चीजों की है असली गुरु की भी वही हालत है तुम उसे बाजार में ना पा सकोगे वो तो हट जाता है बाजार में तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हारी राय ही देख रहा था वो तुम्हारे दरवाजे के सामने ही बैठा मिल जाएगा उसे पाने के लिए तुम्हें कोई भी चेष्टा ना करनी होगी कुछ भी खर्च ना करना पड़ेगा उल्टे वो तुम्हें प्रसाद भी देगा ताकि प्रसाद के लोभ आ जाओ वो सब तरह तुम्हें उलझाएगा गुरु खोजना बड़ी कठिन बात है मिल जाए सौभाग्य तब उसके सामने रोया जा सकता है वो तुम्हारे आंसुओं को समझेगा तुम्हारे आंसुओं को बहते देख के वो यह ना समझेगा कि तुम दीनहीन हो तुम्हारी आंसू की गरिमा उसे समझ में आएगी तुम्हारे आंसू उसके लिए बड़े पवित्र होंगे तुम रोके उसके सामने छोटे ना होगे तुम रोके उसके सामने बड़े हो जाओगे तुम्हारे आंसू तुम्हारी महिमा की खबर देंगे तुम्हारे पछतावे तुम्हें दीन ना करेंगे तुम अपने पछतावों की बात करके पछतावों से मुक्त हो जाओगे उससे तुम अपने दुख कहके हल्के हो जाओगे लेकिन अगर यह ना हो सके क्योंकि होना कठिन है कि गुरु मिल जाए तो परमात्मा तो सब तरफ उपलब्ध है उसे तो खोजने कहीं नहीं जाना है तुम एक वृक्ष के पास बैठ के वृक्ष को ही उसका संदेश वाहक बना सकते हो आकाश में चलते बादल को देखकर तुम मेघदूत बना सकते हो उसी बादल को तुम उससे कह दे सकते हो अपना रोना कि जा रहे हो परमात्मा की तरफ कह देना मेरी खबर गुरु न मिले तो परमात्मा तो सब तरफ उपलब्ध है लेकिन यह भी बड़ी कठिन बात है कि गुरु न मिले तो कौन तुम्हें जगाए कौन तुम्हें कहे कि परमात्मा चारों तरफ है गुरु मिल जाए तो सुगम हो जाती है बात क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा ही होता है एक अर्थ में और एक अर्थ में तुमसे बिल्कुल भिन्न होता है गुरु तुम्हारे और परमात्मा के बीच में लगे द्वार की भांति होता है मगर जीवन बहुत जटिल है जटिल ऐसा है जिससे कोई अगर पूछे कि मुर्गी पहले या अंडा पहले ऐसा जटिल है अगर तुम कहो मुर्गी पहले तो मुसीबत है क्योंकि तत्ण मन कहता है मुर्गी आएगी कहाँ से अंडा चाहिए तुम कहो अंडा पहले तो मुसीबत है मन तत्ण कहेगा अंडा आएगा कहाँ से मुर्गी रखेगी तभी ना परमात्मा और गुरु का मामला भी मुर्गे अंडे जैसा है अगर गुरु मिल जाए तो परमात्मा मिल जाए अगर परमात्मा मिल जाए तो गुरु मिल जाए कौन पहले है बहुत मुश्किल है जो पहले मिल जाए तो उसी को पहले मान के चल पड़ना वस्तुता दोनों करीब करीब साथ साथ मिलते हैं युगपथ मिलते हैं क्योंकि मुर्गी है क्या सिर्फ अंडे के लिए एक मार्ग है अंडा क्या है मुर्गी के लिए एक मार्ग है अंडा मुर्गी होने के रास्ते पर है मुर्गी अंडा होने के रास्ते पर है। वो दोनों संयुक्त थे गुरु परमात्मा के लिए एक मार्ग है परमात्मा गुरु के लिए एक मार्ग है जो मिल जाए जो पहले मिल जाए जिसकी समझ तुम्हें पहले आ जाए वहीं से चल पड़ना वहीं तुम अपने को हल्का कर पाओगे इस संसार में तो लोगों के सामने दुखड़ा मत रोना जो तुम रोज करते हो तुमने कभी सोचते भी नहीं तुम अकल के दुश्मन हो तुम उन लोगों से दुख रो रहे हो जो खुद ही तुमसे ज्यादा दुखी और वो अगर तुम्हारी बात भी सुनते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे दुख सुन के उनको अपने दुख छोटे मालूम पड़ते और वो अगर तुम्हारी बात सुनते हैं तो भी इसीलिए कि तुम चुप हो जाओ तो वो अपना दुखड़ा तुम पर रो दें लेन लेकिन दुख एक दूसरे को सुना के क्या होगा इससे भी थोड़ा सा हल्कापन तो मिलता है कि किसी ने भी सहानुभूति से सुन लिया अब पश्चिम में तो कोई के पास इतना समय नहीं कि दुख सुने तो एक नई नया व्यवसाय पैदा हो रहा है मनोचिकित्सक का साइको का उसका कुल धंधा इतना है कि वो तुम्हारा दुख सुनता है उसके पैसे लेता है क्योंकि अब किसी के पास फुर्सत नहीं न पति के पास फुर्सत है कि पत्नी का रोना सुने क्योंकि दिन भर का थका माँदा भागा दौड़ा किस तरह घर आता है और ये दिन भर का राग लिए बैठी न पत्नी को फुर्सत है कि पति की सुने तो एक पेशेवर सुनने वाला है मनोवैज्ञानिक जो है वो कुछ नहीं करता वो तु, तु, तुम्हें लिटा देता है एक कोच पर पीछे बैठ जाता तुमसे कहता जो दिल में आए कहो लोग सालों तक मनोचिकित्सा करवाते और उस सोने हल्का लगता है कम से कम कोई इतनी गंभीरता से तो सुन रहा है कोई इतने ध्यान से सुन रहा है, हालांकि सुन नहीं रहा मनोवैज्ञानिक उसको क्या लेना देना मैंने फ्राइड के संबंध में सुना है कि वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पच्चीसों मरीजों को मिलता था सुनता था बूढ़ा हो गया तब भी एक जवान मनोवैज्ञानिक जो उसके पास शिक्षण ले रहा था उसने एक दिन कहा कि हम तो दो तीन मरीजों के बाद थक मारते क्योंकि वही रोना वही राग कहाँ का गंदा कचरा सब निकालते आप नौ बजे रात भी ताजे रहते फ्राइड ने का सुन सुनता कौन है वो अपनी सुना रहा हम अपने भीतर सुनते उसी को उसको सुनाने से सुख मिलता है सुना ले सुना सुना के लोग हल्के हो जाते बड़ा महंगा धंधा है मनोविज्ञानिक इस समय सबसे ज्यादा तनख्वाह और रुपये कमाता है पश्चिम में क्योंकि लोगों के मन में इतना इतनी तकलीफ हो गई है कोई सुनने वाला नहीं कोई आत्मीयता से सुनने वाला नहीं रास्ते पे लोग नमस्कार करने में डरते हैं कोई कुछ सुनाने ना लगे किसी के घर जाना हो तो ऐसा नहीं जैसा हिंदुस्तान में पहुंच गए बोरिया बिस्तर लेके मेहमान बन गए महीनों टिके रहे कहीं जाना हो तो खबर दे के जाना पड़ता है पूछ के जाना पड़ता है और फिर भी जहाँ तक संभावना है वो होटल में ठहरवाएगा घर नहीं ठहराएगा क्योंकि कौन तुमसे खोपड़ी पचाएगा होटल में ठहरो कभी खाने पर बुला लेगा ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि एक मित्र ने वो इंग्लैंड में थे अपनी शादी के लिए उन्हें बुलाया खुद की शादी के लिए बुलाया वो बड़े प्रसन्न हुए उनको पता नहीं था पहले पहली दफ़ा तो इंग्लैंड गए थे तो निकले उसकी शादी के लिए जाने को लंदन से कोई घंटे भर का फासला था नए नए थे ठीक जगह न खोज पाए तो पहुँचना था दस बजे रात पहुँचे बारह बजे वहाँ तो सब काम समाप्त हो चुका था शादी वादी हो चुकी थी पार्टी वार्टी हो चुकी थी जब दरवाजा खटखटाया मित्र बाहर आया उसने कहा आप तो बहुत देर से आए तो उन्होंने कहा तो क्या करूँ मैं तो परिचित नहीं हूँ तो खोजने में देर लग गई तो उस मित्र ने कहा ये होटल का नाम है आप वहाँ जा खोजने अगर कोई जगह हो तो रुक जाए उसने ये भी नहीं कहा कि यहाँ रुक जाए रात भर आए उसकी शादी के लिए थे उसने कहा आप रुक जाए होटल में और सुबह आप वहीं से स्टेशन करीब है गाड़ी पकड़ लें उन्होंने लिखा है कि मेरा पहला अनुभव पश्चिम का हुआ ही कि पश्चिम में किसी को फुर्सत नहीं ना सुविधा है ना इतना बोझ किसी के लिए नहीं अपना ही बोझ काफी है अपना ही रोना काफी है दूसरे के सामने रोना रोना भी मत उसका रोना बहुत है उसको बढ़ाओ मत और उसको समझ भी नहीं है तुम्हारे रोने की वो भी तुम जैसा ही है वह ऐसे ही जैसे एक बीमार दूसरे बीमार की चिकित्सा कर रहा हो मैंने सुना है एक आदमी को दमे की तकलीफ थी कई इलाज करवाए ठीक ना होगा फिर किसी ने कहा कि एक हकीम है यूनानी वो ठीक कर देगा बड़ा गहरा खोजी है और जीवन भर बड़े अध्ययन किए हैं उसने तो ये आदमी गया इसने कहा कि मैं थक मरा हूँ दमा से हजारों चिकित्सक देख लिए इलाज करवा लिए सब तरह की दवा दारू कर लिए कुछ फायदा नहीं होता हालत बिगड़ती जा रही क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको कोई अनुभव है इस बीमारी का उसने कहा अनुभव 40 साल से हम खुद ही मरीज हैं दमा के तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो चालीस साल से हम खुद ही मरीज हैं दमा के अनुभव की क्या बात कर रहे हो अब दमा का मरीज दमा के मरीज को ठीक कर रहा है और यह अनुभव उसका चालीस साल का वो कह रहा है इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम किसी गैर अनुभवी के हाथ में नहीं पड़ गए हो दुखी के सामने दुख रोना व्यर्थ है अगर रोना हो तो परमात्मा के सामने रोना और अगर तुम परमात्मा के सामने रोना सीख जाओ तो तुम्हें प्रार्थना आ जाएगी सच तो यह है कि परमात्मा से धीरे धीरे कहने को कुछ भी नहीं रह जाता सिर्फ आंसू रह जाते प्रार्थना की तीन सीढ़ियां हैं पहली सीढ़ी जब तुम अपने परमात्मा से अपना दुख रोते हो फिर दुख हल्का हो जाता है बह जाता है निकल जाता है निकास हो जाता है फिर दूसरी सीढ़ी जब तुम परमात्मा के सामने सिर्फ रोते हो लेकिन आंसुओं में अब दुख नहीं होता एक हल्कापन होता है आंसू अब पीड़ा के प्रतीक नहीं होते एक शांति की खबर लाते हैं फिर एक तीसरी दशा है जब आंसू भी विदा हो जाते अब तुम सिर्फ परमात्मा के सामने होते हो ना तो कुछ कहते हो ना कुछ करते हो आंसू तक भी नहीं बहते अब तुम सिर्फ होते हो इस तीसरी दशा में प्रार्थना पूरी होती इस दशा में वहां परमात्मा यहां तुम तो दोनों के बीच कोई शब्द कोई कृत्य नहीं रह जाता ना तो तुम घंटी बजाते हो ना पूजा के फूल चढ़ाते हो ये सब बच्चों की बातें हो गई अब परमात्मा के समक्ष तुम नग्न खड़े होते हो बस तुम्हारा होना होता है इस होने में ही अवतरण होता है इतनी शून्यता में ही उस पूर्ण का आगमन होता है फरीद देख तो जरा ये क्या हुआ शक्कर भी विस हो गई अपने स्वामी को छोड़कर अब मैं और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? देख फरीदा फरीदाजूथिया सक्कर हो आपने वेदन कही किस फरीदा काली जिन्हें न राविया धौली रब कोई करी साइंस हरी रंग नवेला होई फरी क्या किसी स्त्री ने जब उसके केस काले थे स्वामी के साथ रमन न कर तब रमन किया जब उसके केस पक्कर श्वेत हो गए फरीद कहता है चूक तो गए इसलिए बहुत हिम्मत से तेरे द्वार पर दस्तक भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो वक्त गया जब बाल काले थे शरीर सुंदर था तब प्रीतम के द्वार जाते तो चलने में एक मस्ती होती चलने में एक नृत्य होता चलने में एक शान होती कुछ लेकर आ रहे थे अब तो हाथ खाली अब तो सूखी हड्डियां रह गई तो बाल सफेद हो गए अब तो सौंदर्य झुर्रियों में दब गया अब तो एक भिक्षा पात्र की तरह तेरे द्वार पर आते हैं किस शान से आए द्वार खटखटाने में भी डर लगता है ये भी कोई वक्त है मिलने का लेकिन मजबूरी है अब कोई उपाय भी नहीं है फरीदा काली जिन्हें न राबिया जब बाल काले थे जब प्यारे को न जाए धौली रब कोई और कभी इतने कुरूप होकर एक खंडर की भांति किसी प्रेसी ने अपने प्रेमी को खोजा है लेकिन तू जानने वाला है तू क्षमा कर सकेगा नासमझी में हमने जो गमाया है उसे तू हमारी परीक्षा मत बनाना हम समय पर नहीं आए देर हो गई है यह हमारी भूल है लेकिन तुझ पे हमें भरोसा है तेरी करुणा का भरोसा है खैर से तो अब भी प्रीति कर जिससे कि तेरे केसों का रंग फिर नया हो जाए हम जानते हैं कि तेरी कृपा की दृष्टि हुई तो केस के आत्मा का रंग भी फिर नया हो जाएगा करी साउ श्यू प्रहरी रंग नवेला होई तू हमें पुनर्जन्म दे देगा हम तेरे भीतर से फिर पैदा हो जाएंगे एक नए रूप में आविर्भाव होगा तुझ पर भरोसा है अपने तो पैर डगमगाते कुछ संपदा लेकर नहीं आ रहे कुछ दान करने को नहीं कुछ भेंट करने को नहीं मन कपता है पैर डगमगाते योग्यता कोई नहीं पात्रता कोई नहीं यही भक्त की भावदशा है कुछ लेकर नहीं आ रहे सिर्फ रोते हुए आ रहे आंसुओं की भेंट है, मैं एक यहूदी फकीर मजीद के वचन पढ़ रहा था उसके हर वचन में वो परमात्मा से कहता है कि आज मेरे सिर में दर्द है यही तुझे भेंट करता हूँ और तो मेरे पास कुछ नहीं आज मेरे पैर में तकलीफ है यही तुझे भेंट करता हूँ और तो मेरे पास कुछ नहीं आज बूढ़ा हो गया हूँ देह जर्जर है -जर, आज ये जर्जर देह तुझे भेंट करता हूँ और तो मेरे पास कुछ नहीं जिस दिन तुम समझोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं उसी दिन तुम्हारे पास जो भी है वो भेंट स्वीकार हो जाएगी जब तक तुमने समझाया कि तुम्हारे पास कुछ है अकड़ बांकी रही रस्सी जल गई अकड़ बांकी रही तब तक तुम चाहे दुनिया का साम्राज्य लेकर भी जाओ वो भेंट स्वीकार ना हो सकेगी अहंकार जिस भेंट के साथ जुड़ा है वो अपवित्र हो गई निर्हंकार भाव से तुम खाली हाथ लेकर जाना वो स्वीकार हो जाएगी बुद्ध के जीवन में उल्लेख एक सम्राट आया बुद्ध को सम्राट था तो उसने एक बहुमूल्य कोहनूर जैसा हीरा अपने हाथ में ले लिया चलते वक्त उसकी पत्नी ने कहा कि पत्थर ले जा रहे पत्नी हो पत्नी ज्यादा समझदार होगी स्त्रियां अक्सर पुरुषों से ज्यादा भावपूर्ण होती भाव की एक समझ होती पत्नी ने कहा पत्थर ले जा रहे हो माना कि कितना ही मूल्यवान है लेकिन बुद्ध के लिए इसका क्या मूल्य जिसने सब साम्राज्य छोड़ दिया उसके लिए एक पत्थर ले जा रहे हो ये भेंट कुछ जस्ती नहीं अच्छा तो हो कि अपने महल के सरोवर में पहला कमल खिला है मौसम का तुम वही ले जाओ कम से कम जीवित तो है और बुद्ध कमलवत है उनके जीवन का फूल खेला है उसमें कुछ प्रतीक भी है ये पत्थर में क्या है तो बिल्कुल बंद है जड़ बात तो उसे जची तो उसने सोचा एक हाथ खाली भी है पत्थर तो ले ही जाऊँगा क्योंकि मुझे तो इसी में मूल्य है तो मैं तो वही चढ़ाऊंगा जिसमें मुझे मूल्य लेकिन तू कहती तेरी बात भी थी हो सकती ठीक हो बुद्ध को मैं जानता भी नहीं किस ढंग के आदमी तो फूल भी ले लिया एक हाथ में कमल एक हाथ में हीरा लेके वो सम्राट बुद्ध के चरणों में गया जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुँचा और हीरे का हाथ उसने आगे बढ़ाया बुद्ध ने कहा गिरा तो मन में तो बड़े उसे चोट लगी चढ़ा दो नहीं बुद्ध ने कहा गिरा दो अभी हाथ जरा सब बढ़ाया ही था मगर जब बुद्ध ने कहा गिरा तो चोट तो लगी अहंकार को बहुमूल्य हीरा है गिराने की चीज नहीं ऐसा हीरा दूसरा पृथ्वी पे खोजना मुश्किल है ये मेरे खजाने का सिरमौर है मगर बुद्ध के सामने न गिराए तो भी फजीयत होगी और हजारों भिक्षु बैठे और सबकी आंखें टंगी उसने बड़े बेमन से गिराना तो नहीं चाहता था लेकिन गिरा दिया सोचा शायद पत्नी ने ही ठीक कहा हो दूसरा हाथ आगे बढ़ाया वो जरा ही आगे गया था कि बुद्ध ने फिर कहा गिरा दो अब तो उसे जरा समझ के बाहर हो गई बात ये आदमी कुछ भी नहीं समझता न बुद्धि की बात समझता है न हृदय की बात समझता है बुद्धि के लिए हीरा था गणित था उसमें हिसाब था धन था प्रेम कमल भाव हृदय इसको भी कहता है गिरा दो और मेरी पत्नी तो इसके चरणों में बहुत आती वो इसे पहचानती है ये उसको भी नहीं समझ पाया मगर अब जब कहता है ये गिरा दिया तब तो इस कमल में क्या रखा दो कौड़ी का है उसने गिरा दिया तब वो खाली हाथ बुद्ध की तरफ झुकने लगा बुद्ध ने गिरा दो तब तो उसने समझा कि आदमी पागल है अब कुछ है ही नहीं गिराने को दोनों हाथ खाली उसने कहा आप क्या गिरा दू बुद्ध तो चुप रहे बुद्ध के एक भिक्षु ने सारी ने कहा अपने को गिरा दो हीरे और कमलों के गिराने से क्या होगा अपने को गिरा दो सुन्यवत हो जाओ तो ही उन चरणों का स्पर्श हो पाएगा तुम बचे चरण दूर तुम मिटे चरण पास तब कहते हैं उस सम्राट को उसी क्षण बोध हुआ वो गिर गया वो सच ही गिर गया जब वो उठा तो दूसरा आदमी था वो महल की तरफ वापस ना गया वो भिक्षु हो गया वो सं्यस्त हो गया उसने कहा जब गिरा ही दिया था वापस जाने वाला ना बचा बहुत दूसरों ने समझाया कि इतनी कोई जल्दी नहीं उसने कहा बात ही नहीं जब मैं ही ना रहा तब तो कौन वापस जाए जो आया था वो नहीं अब बुद्ध मुझ में समा गए उनकी बांसुरी मुझे सुनाई पड़ी जरा सा स्वर इतना मधुर है तो पूरे संगीत का कैसा आनंद होगा फरीद कहते हैं खैर साईं से तू अब भी प्रीति कर ले उसके दरबार में देर कभी भी नहीं जब भी तू आया आया यही काफी है खाली होके आया खाली होके आना ही उपाय है यह साईं चमड़ी पर पड़ी हुई झुर्रियों को नहीं देखता ना बूढ़े की झुक गई कमर को देखता है ना युवा जवानी की तरंगों को देखता है यह साईं तो उस शून्य मन को देखता है जो सब गवा कर आया है जो ये जान कर आया है कि सब व्यर्थ है वही झुकने में समर्थ होकर आया है फरीदा काली जिन्हें नाबिया धवली रबी कोई करी साइंस प्रहरी रंग होई और झुक जा और चढ़ा दे अपने को ये तेरा डर ठीक है कि तेरे पास कुछ नहीं ये डर स्वाभाविक है ये डर शुभ है कि तेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं लेकिन यही तो भक्त की भावदशा है यही तो चढ़ाने की कला है कि कुछ चढ़ाने को नहीं है और चढ़ाता हूं खाली हाथ हूं। परमात्मा तुझे भर देगा और नया कर देगा एक जन्म है जो मां बाप से मिलता है वो शरीर का जन्म है एक जन्म है जो चैतन्य से मिलता है वो आत्मा का जन्म है जो परमात्मा के सामने झुका वही आत्मवान हुआ जब तक तुम उसके सामने नहीं झुके हो तब तक आत्मा सिर्फ एक सिद्धांत है तुम्हें उसका कोई पता नहीं तुम्हारे भीतर अभी उसका आविर्भाव नहीं हुआ अभी तुम आत्महीन हो अभी तुम शरीर हो मन हो पर आत्मा नहीं अभी वो बीज टूटा ही नहीं अभी बीज अंकुर नहीं बना अभी बीज पर वृक्ष नहीं आया अभी वृक्ष पर फूल फल नहीं लगे अभी आत्मा संभावना है तुम्हारी वास्तविकता नहीं जो शून्य होकर परमात्मा के सामने झुका वो पूर्ण हो जाता है उस शून्य में ही पूर्ण का प्रवेश जगह खाली है सिंहासन रांची है परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है जहाँ तुमने अहंकार को बिठा रखा था उसी जगह उसका सिंहासन बन जाता है ऐसी क्रांति का नाम ही धार्मिक क्रांति है और धार्मिक क्रांति एकमात्र क्रांति है बाकी सब क्रांतियां क्रांति के धोखे आज आजेतना